फिर से अदृश्य शक्ति की आवाज विक्रांत को सुनाई पड़ी तूफानों का लौटना पांच तत्वों में अंतर नहीं किया जा सकता आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव भविष्य में और भी चौंकाने वाले हाथ से क्या, क्या क्या क्या कहा फिर से विक्रांत को शक्ति द्वारा कही गई बातें समझ में नहीं आई उसके बाद फटाफट वो उसके दिमाग से उतरने भी लगी बड़ी जल्दी वो सब कुछ भूल भी गया लेकिन जितना कुछ भी याद उसे रहा विक्रांत ने सब कुछ एक नोटबुक में लिखने की कोशिश की थोड़ी देर तक वो उस शक्ति द्वारा कही गई बातों को समझने की कोशिश भी करता रहा लेकिन कुछ समझना आने पर वो परेशान होकर लेट गया और फिर ना जाने कब उसे नींद लग गई अगले दिन सुबह ही विक्रांत उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था आज वो ऑफिस काम करने के मकसद से नहीं जा रहा था बल्कि वो इसलिए जा रहा था क्योंकि आज सुबह सुबह उसके पास सुनिधि का फोन आया था सुनिधि ने उसे बताया कि आश्मा पुलिस के आगे कुछ भी बयान नहीं दे रही है वो बस लगातार उस ऑफिसर को बुलाने की मांग कर रही है जिसने उसे पकड़ा है ये सुनकर विक्रांत भी थोड़ा एक्साइटेड हुआ आखिर आश्मा मुझसे क्या बात करना चाहती है हालांकि वो खुद भी उससे मिलकर बात करने के लिए उत्सुक हो रहा था विक्रांत खुद आशमा से काफी सारे सवाल पूछना चाहता था उसे आशमा की सारी बैक पता थी लेकिन फिर भी वो एक बार आशमा के मुँह से सारी सच्चाई जानना चाहता था विक्रांत सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गया वहाँ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रूम में आश्मा को एक चेयर पर अकेले बैठाया गया था उसके ठीक सिर के ऊपर काफी हाई वोल्टेज की लाइट लगी हुई थी बाकी कमरे में पूरा अंधेरा था आश्मा वहां चेयर पर बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ टेबल पर रखे हुए थे उसके बाल पूरे खुले हुए थे जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था बल्ब की लाइट सीधे ही उसके सिर पर पड़ रही थी जिस वजह से उसके मुंह की काफी बड़ी परछाई वहाँ टेबल पर दिखाई पड़ रही थी इस वक्त आश्मा को देख हल्का डर भी लग रहा था बिखरे बालों की वजह से वो किसी भूत जैसी लग रही थी विक्रांत पहली बार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रूम में नहीं आया था पहले भी वो कई बार इस तरह के रूम में आ चुका था लेकिन अंतर बस इतना था कि आज वो खुद किसी को इंटेरोगेट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है विक्रांत सीधे जाकर आशमा के सामने बड़ी चेयर पर बैठ गया आशमा के करीब बैठने पर उसने नोटिस किया कि उसकी दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई है आशमा की उम्र तकरीबन 36 साल थी लेकिन कोई भी देखकर कर ये नहीं कह सकता था कि वो 36 साल की है बामुश्किल वो 24-25 साल की स्टूडेंट लग रही थी वहां बैठते ही विक्रांत ने आशमा से कहा हम्म, बताओ क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें किसी ने पकड़ लिया है अच्छा तो तुमने मुझे पकड़ा है आशमा ने काफी भारी आवाज में कहा इसके बाद वह विक्रांत को घूरने लगे हाँ मैंने पकड़ाया तुम्हें अब तुमसे जो कुछ भी पूछा जाए उसका साफ साफ आंसर दो फालतू तो हमारा टाइम मत वेस्ट करो वरना हमारे पास सब कुछ पता करने के दूसरे तरीके भी हैं बस हमें मजबूर मत करो विक्रांत ने आशमा को डराते हुए कहा ताकि वो सब कुछ बोल जाए हम्म, अब जब तुमने मुझे पकड़ी लिया है तो तुम्हें मेरी सारी स्टोरी भी पता चल गई होगी तो बताओ वो कौन था क्या क्या मतलब मैं समझा नहीं विक्रांत ने क्यूरियस होकर पूछा प्यानो के बीच में रेजर किसने रखा था किसने काटी थी मेरी उंगली एक बार फिर से विक्रांत की नज़र आशमा की कटी हुई उंगली पर पड़ी विक्रांत बड़े ध्यान से उसकी कटी हुई उंगली को देख रहा था फिर उसने कहा एक मिनट तो तुम्हें अभी भी ये पता नहीं है कि तुम्हारी उंगली किसने काटी थी फिर भी तुमने तीन तीन लोगों के हाथ काट डाले मुझे पता है कि कॉम्पिटिशन के फाइनलिस्ट में फाइनलिस्ट में से ही कोई था जिसने ये सब किया था उन्हीं में से किसी एक ने मुझे प्रैक्टिस से रोकने की कोशिश की थी तो इसका मतलब क्या है तुम सिर्फ शक के आधार पर सभी का हाथ काट डालोगे तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं मुझे इतना पता है कि उस कंपटीशन के फाइनलिस्ट में से ही कोई था और उन्हीं की वजह से मैं उस रात कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी अब कुछ भी हो इसके लिए वो सभी जिम्मेदार हैं तुम बताओ कौन था वो मीना बंसल कीर्ति चौधरी या वो मनीषा इन तीनों में से कोई था मैं श्योर हूं तभी तुम्हें मेरे बारे में पता चला है इन्होंने ही तुम्हें बताया है वरना मुझे तुम लोग कभी नहीं पकड़ पाते आश्मा ने घमंड भरी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा क्या तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जी रही हो विक्रांत ने जवाब दिया हालांकि वो अंदर ही अंदर ये बात समझ रहा था कि कुछ भी हो लेकिन आश्मा की बात कुछ हद तक सही ही है वाकई में उसने ये क्राइम इतनी चालाकी से किया था कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन ही था वो तो विक्रांत के पास उस अदृश्य शक्ति की ताकत थी और कदम कदम पर उसे इस शक्ति का सहयोग मिला था इस वजह से वो आश्मा तक पहुंच सका था वरना वो भी शायद शायद ही उसे कभी पकड़ पाता इससे एक साल पहले जब आश्मा ने पहली बार कीर्ति का हाथ काटा था तब भी पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को सोल्व करने में लगा हुआ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ एक साल हो गए थे उस केस को लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला था थक हार कर केस बंद करना पड़ गया था और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ था किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी हो मैंने तो अपना बदला पूरा ले लिया है बस उन लोगों ने मेरी उंगली काटी थी और अब मैंने भी उनके हाथ काट के बता दिया कि जब किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे कैसा फील होता है तुम गलत हो उन तीनों में से किसी ने भी तुम्हारी उंगली नहीं काटी थी और अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से ढूंढा है क्या ऐसा कैसे हो सकता है ये इम्पॉसिबल है मुझे पहले से ही पता था कि ये तीनों अठारह साल पहले एक ही पियानो कंपटीशन में थी और फिर मुझे एक गवाह मिला जिससे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला अच्छा और फिर तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला आशमा ने पूछा हे तुम्हारी माँ को कैंसर है ना उन्होंने हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते समय अपना पूरा सही एड्रेस नोट करवाया था बस वहीं से तुम्हारे घर का पता चला और फिर घर से तुम्हारे एक एक सबूत मिल गए हो तो आशमा के चेहरे का रंग उड़ गया वो सदमे में थी तभी तो कहते हैं ना कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो खुद के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं यहाँ कब्रिस्तान में ही गड्ढे के नीचे छुपी हुई हूँ इस सवाल और जवाब में विक्रांत को झूठ बोलना पड़ा वो तुम्हारा एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन एक्सपायर हो चुका था मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था मैंने तुम्हें वहाँ कब्र के नीचे छुपते देख लिया था ना ऐसा हो ही नहीं सकता झूठ बोल रहे हो तुम आसमा ने पूरे विश्वास के साथ कहा अब तक विक्रांत को दो बातें समझ आ चुकी थी एक तो उस एनेस्थीसिया वाले गन को स्पेशल क्राइम करने के मकसद से ही आशमा ने तैयार किया था और दूसरी बात यह थी कि पिछले अठारह सालों में आशमा के मन में कभी भी बदला लेने का विचार नहीं आया था लेकिन पिछले साल जनवरी में जब उसकी मां को कैंसर होने का पता चला और फिर आशमा के पास उनके इलाज के लिए ठीक से पैसे भी नहीं थे तब जाकर उसका दिमाग घूम गया और फिर उसके मन में बदले की आग जली विक्रांत ने एक गहरी सांस खींचते हुए कहा तुमने बिना कुछ पता किए ही तीन तीन लोगों के हाथ क्यों काट डाले अगर तुम्हें सच में बदला लेना ही था तो तुम तीनों को पकड़कर उनसे सच उगड़वा सकती थी और तुम खुद इतनी स्ट्रांग हो आसानी से यह कर सकती थी ऐसा किसी के हाथ काटना उनका मर्डर करने के बराबर नहीं है क्या बोला तुमने मैं उन्हें पकड़कर उनसे सच निकलवाने की कोशिश करूं मैं पागल दिखती हूं क्या तुम्हें उन्हें पकड़ कर मैं खुद को ही मुजरिम साबित कर देती सही बात लेकिन यह बताओ तुम्हारा दिमाग इतना तेज है तुम ये दिमाग अगर क्राइम करने के अलावा किसी और चीज में लगाती तो शायद आज अच्छी लाइफ जी रही होती कहीं और होती तुम प्लीज तुम मुझे ये मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं समझे तुम्हें पता भी नहीं है अभी की मैं क्या प्या क्या झेल कर आई हूँ कभी अपने ही पिता की आंखों के सपने को खुद के आगे टूटते ही देखा है तुमने मैंने देखा है मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत उम्मीद थी उन्होंने अपना सब कुछ मेरे पीछे कुर्बान कर दिया था वो अपनी जिंदगी भी मेरी खुशी में देखते थे और मेरे साथ क्या हुआ जिस प्यानों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी आज मैं उसे ढंग से बजा भी नहीं पाती हूँ एक पल में ही मेरे जीवन के पूरे ख्वाब को पूरे पूरे सपने को तोड़ कर रख दिया इन लोगों ने तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा कि जब कोई इंसान अपने सपने खोता है तो उसे कैसा फील होता है उस वक्त सिर्फ मर जाने का दिल करता है जब तुम्हारा बाप तुम्हारी ही आँख के सामने दुखी मन के साथ इस दुनिया को अलविदा कह जाता है ना तो पता है कैसा फील होता है उन लोगों ने मेरी जिंदगी ख़राब करके रख दी खुद बड़े शान शौकत से जी रहे हैं। ये सब अगर तुम्हारे साथ होता ना तब पता चलता तुम्हें कि मैंने सही किया या गलत आशमा ने एक सांस में ही सारी बातें कह डाली विक्रांत भी नजरें नीची किए हुए उसकी सारी बात ध्यान से सुन रहा था फिर जब आश्मा अपनी बात खत्म कर चुकी थी तब उसने कहा बिल्कुल सही बात तुम्हारी सारी बात ठीक है तुमने सही किया अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होता तो शायद इससे भी बढ़कर करता मैं उन सभी लोगों को मार देता जो इस केस में इन्वॉल्व थे यहाँ तक कि मैं पुलिस वालों को भी सजा देता क्योंकि तो अगर उन्होंने आज से 18 साल पहले ईमानदारी से काम किया होता तो शायद आज तक तुम्हें इंसाफ मिल चुका होता और फिर यह केस होता ही नहीं तुमने बिल्कुल सही किया है विक्रांत की बात सुन आशमा उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी उसे तो उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत उसकी बातों से इतना सहमत होगा वहाँ खड़े पुलिस वाले भी विक्रांत की बात सुन थोड़े चौंक पड़े उन्हें आज तक किसी मुजरिम और पुलिस वाले के बीच इस तरह से इंटेरोगेशन होते नहीं देखा था लेकिन विक्रांत ने आगे बोलना शुरू किया ये सब करने से पहले मैं एक बार अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचता खास तौर पर उस माँ के बारे में जरूर सोचता कि जो सिर्फ मेरे सहारे जी रही है अगर मुझे कुछ हो जाता है या जेल चला जाता हूँ तो उसका ख्याल कौन रखेगा एक बात ध्यान से सुन लो एक सच्चा इंसान कभी भी अपना संतुलन नहीं खोता है और घृणा की कोई सीमा नहीं होती है आशमा की आंखों में आंसू आ गए थे उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया था विक्रांत की बातें सुन वहां खड़े पुलिसकर्मी के मन में भी विक्रांत को लेकर काफी इज्जत आ रही थी उनका दिल तो वहीं पर विक्रांत को सैल्यूट करने को हो रहा था हालांकि खुद विक्रांत को भी इतनी समझ नहीं थी कि उसने जोश जोश में आकर क्या बोल दिया था उसे खुद उन शब्दों का मतलब भी नहीं पता था पिछले जन्म में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसे किसी ने समझाते हुए ये बात कही थी तब से ही उसे ये याद था फिर आज उसने ये बात आश्मा के ऊपर भी चिपका दी आश्मा का इंटरोगेशन करने के बाद विक्रांत ऑफिस पहुंचा वो वहां पहुंचकर सुनिधि से पूछना चाहता था कि आश्मा को क्या पनिशमेंट मिलेगी इस तरह के जुर्म पर कोर्ट के हिसाब से क्या सजा सुनाई जाती है और आश्मा की माँ का क्या करना है उसे कैंसर है उसका इलाज कैसे किया जाएगा ये सब सवाल विक्रांत के मन में उठ रहे थे लेकिन जब वो टीम ए के ऑफिस में पहुंचा तो यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था विक्रांत को लगा कि इतना बड़ा केस सॉल्व हुआ है तो कुछ लोगों को समझाते हुए सुना एक मिनट में आप लोगों को सब क्लियर कर दूंगा आप परेशान मत हुई पुष्कर को दस बारह लोग घेर कर खड़े थे जब पुष्कर की नजर विक्रांत पर पड़ी तो उसने तुरंत ही उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है इस आदमी ने किया है। इसी से आप बात कीजिए यही आपका सारा नुकसान भरेगा उसकर के इतना कहते ही एक अजीब सी शक्ल का आदमी विक्रांत की तरफ मुड़ा उसने अपने पूरे बाल ब्लीच करवा रखे थे इस वजह से सारे बाल गोल्डन कलर के हो रखे थे वो महाशय बड़े जोश में विक्रांत की तरफ पलटे और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा हमारे पैसे निकालो उसकी आवाज विक्रांत को कुछ खास पसंद नहीं आई तो उसने तुरंत ही अपना मुक्का बांधा और बिना कुछ कुछ सोचे समझे उसके उसके मुंह पर दिया। पर तुरंत ही वो ज़मीन लड़खड़ाकर गिर गया। उसे गिरते देख उसके साथ में आए लोग भी कुछ नहीं बोल की तरफ से अपना हरजाना लेनेरे बाजारुकसान किया था ना पुष्कर ने विक्रांत को बताया क्या विक्रांत ने चौंकते हुए कहानिधि की तरफ देखते हुए कहा ये मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ है मुझे तो लगा कि ये कब का खत्म हो गया और इन लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि ये पुलिस स्टेशन तक हरजाना मांगने चले आए? पहले तो पता करो कि सच में दुकानदार हैं या नहीं तब उसे सुनिधि ने बताया दरअसल ये दुकानदार नहीं है बल्कि उनके वसूली के लिए भेजे गए आदमी विक्रांत फिर से सोच में पट गया अच्छा तो दुकानदारों ने किराए के आदमी भेजे हैं पैसे वसूलने के लिए इन लोगों को पुलिस स्टेशन तक आने में डर नहीं लग रहा था और यहाँ स्पेशल यूनिट के ऑफिस में वसूली के लिए घुस आए देखो विक्रांत इनकी बात सही है तुमने भरे बाजार में ऊंट दौड़ाकर इनका नुकसान किया था और फिर अब उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही होगा ये लोग बहुत दिन से वहां के पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रहे थे लेकिन वहां से कुछ हो नहीं रहा था तब जाकर इन्हें यहां आना पड़ा है अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इनका पैसा दो और बात खत्म करो वरना अगर ये बात ऊपर डिपार्टमेंट तक पहुंची तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है सोच लो तुम पुष्कर ने विक्रांत से कहा विक्रांत को पुष्कर की बात सुन गुस्सा आ गया उसने तुरंत ही कहा अगर बात ऊपर डिपार्टमेंट तक गई तो एक्शन तो तुम्हारे खिलाफ ही लिया जाएगा ना आकर तुम इस डिपार्टमेंट के हेड हो है ना पुष्कर पुष्कर का मुंह बंद हो गया इतना कहने के बाद विक्रांत गुस्से में उन वेंडर्स के भेजे हुए आदमियों की तरफ पलटा कुछ तो उसे देख ही अपने कदम पीछे खींचने लगे फिर उस गोल्डन कलर के बाल वाले आदमी ने डरते डरते विक्रांत से कहा देखो साहब हम गरीब आदमी हैं उस मार्केट में हमारी छोटी छोटी दुकान है मैं मसाले बेचता हूं और ये प्लास्टिक के सामान बेचता है ऊंट की वजह से हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है तो आपको हमें पैसा देना चाहिए कि नहीं आप ही बताइए अच्छा कितना नुकसान हुआ तुम्हारा विक्रांत ने कड़क आवाज में पूछा फिर उसने विक्रांत के हाथ में बिल पकड़ाते हुए कहा ये रहा साहब इसमें सारा हिसाब है थोड़ा ही अमाउंट है विक्रांत ने उसके हाथ से बिल पकड़ा और फिर बिना दे इसे अपनी जेब में डाल लिया चलो हो गया ना अभी साहब किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत क्या कर रहा है सभी उसी की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे विक्रांत ने फिर से कहा तुम्हारा नुकसान कैसे हुआ था उस गोल्डन कलर के बाल वाले ने कहा साहब ऊँट दौड़कर गया था बाजार में उसी से सब इधर उधर हुआ है ऊँट के भागने से हुआ था ना तो जाओ जल्दी ऊँट को पकड़ो और उससे हरजाना वसूलो जल्दी करो जल्दी निकलो यहाँ से वरना कहीं ऊंट अगर रेगिस्तान पहुंच गया ना तो फिर बस हरजाना हरजाना चिल्लाते रह जाओगे